गुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक 14 साधक के लक्षण जाको को दीजिए जा को दीजे पीतु जो दिन गया सो जान दे मुरख अब मुखबूतु कहता पल तू दा कर ले हरी से पलटू ऐसी प्रीत करूँ ऐसी प्रीति करूँ जो मजीठ को रंग टोक टोक कपड़ा पलटू यह संसार से पलटू यही संसार में को नहीं हित सो बैरी होते जाको दीजे प्रीत इस संसार में संतों के अतिरिक्त तुम्हारा कोई कल्याण नहीं कर सकता है इस संसार में संतों के अतिरिक्त तुम्हारा कोई हितैक्षु नहीं तुम्हारा कोई सच्चा मित्र नहीं हो ही नहीं सकता सोए हुए लोग क्या तुम्हें मैत्री देंगे कैसे तुम्हारा मंगल करेंगे नींद में खोए हुए लोग मूर्छित वासनाओं में ऐसाओं में क्या तुम्हें सहारा देंगे खुद अपने स्वार्थों से भरे हैं जो और अभी अपने स्वार्थों की दौड़ में लगे वे तुम्हारे किस काम आ सकते हां वे तुम्हें आश्वासन देंगे कि हम काम आएंगे क्योंकि इसी तरह तुम्हारा शोषण किया जा सकता है पलटू यही संसार में को नहीं हित यहां तुम्हारा हित करने वाला कोई भी नहीं तुम्हारा कल्याण चाहने वाला कोई भी नहीं सबको अपनी पड़ी है और अगर कभी कोई तुम्हारे कल्याण की बात भी करता है तो सावधान रहना वो तुम्हारा उपयोग करना चाहता होगा तुम्हारा साधन की तरह उपयोग करना चाहता होगा जर्मनी के बड़े प्रसिद्ध विचारक इमेनुअल कांट ने नीति की आधारशिलाओं पर जो चर्चाएं की हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात उसने कही वही है कि नीति का मूलभूत सिद्धांत है दूसरे का साधन की तरह उपयोग न करना मगर यहां तो हम सभी एक दूसरे का साधन की तरह उपयोग कर रहे हैं पत्नी पति का उपयोग कर रही पति पत्नी का उपयोग कर रहा है मां बच्चों से उपयोग कर रहे हैं या उपयोग की आशा कर रहे हैं बच्चे मां बाप का उपयोग कर रहे हैं और इसलिए कलह ही कलह हर आदमी का हाथ दूसरे की जेब में पड़ा है हर आदमी एक दूसरे की जेब काट रहा है बनटसा से किसी ने एक बार पूछा सुबह सुबह थी सर्द सुबह और बनटसा बगीचे में घूमने गया है दोनों हाथ अपने पेंट की जेबों में डाले हुए किसी ने पूछा बनटसा से कि क्या कोई आदमी जिंदगी पेंट के खीसों में हाथ डाले डाले गुजार सकता है बनरसा ने कहा गुजार सकता है सिर्फ एक बात का ख्याल होना चाहिए हाथ अपने और जेब दूसरे की बस इतना ख्याल रहे फिर कोई अड़चन नहीं सबके हाथ दूसरों की जेब में है यहां सब एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं यहां प्रेम के नाम पर भी शोषण चल रहा है तो और किसी चीज के नाम पर तो शोषण चलेगा ही सो बैरी हो जा को दीजे प्रीत यहां ऐसी उल्टी हालत है कि जिसको तुम प्रेम करोगे वही तुम्हारा शोषण करेगा मुल्ला नसरुद्दीन ने गांव के सबसे सीधे साधे आदमी को लूट लिया जो था उसके घर में सब ले गया बहुत मित्रता जताई एक दिन उसके घर मेहमान हुआ रात सब बांध के नदारत हो गए बाद में पकड़ा गया मजिस्ट्रेट ने कहा कि नसरुद्दीन पूरा गांव जानता है कि यह आदमी साधु इतना सीधा साधा आदमी इसे धोखा देते तुम्हें तो शर्म नहीं आई नसरुद्दीन ने कहा इसके अलावा और किसको धोखा दू औरत इस गांव में सब मुझसे बड़े बेईमान यही एक बेचारा है जिसको मैं धोखा दे सकता हूं बाकी सब तो मुझे ही धोखा दे रहे हैं। आप कहते हैं इसको भी धोखा ना दो तो मैं किसको धोखा तो मैं खाली हाथ आया खाली हाथ जाऊं जिससे तुम प्रीत करोगे प्रीति का अर्थ होता है तुम उसके लिए अपने द्वार दरवाजे खोल दोगे प्रीति का अर्थ होता है तुम उसके लिए उपलब्ध हो जाओगे प्रीति का अर्थ होता है तुम उसकी मांग कोई होगी तो पूरा करने को आनंद से तत्पर हो जाओगे और बस शोषण शुरू हुआ वही तुम्हारा दुश्मन हो गया दुश्मन का अर्थ है उसने तुम्हारा साधन की तरह प्रयोग करना शुरू कर दिया सो बेरी होते जाको दीजिए प्री इस मूर्छित संसार में इससे अन्य की आशा भी नहीं हो सकती मुला नसरुद्दीन चंदुलाल और डब्बू जी तीनों एक दिन जमकर पी गए नशे में डब्बू जी ने चंदूलाल से कहा यार आज तो इच्छा हो रही कि ताजमहल ही खरीद डालू चंदूलाल बोले वाह भाई वाह ऐसे कैसे खरीद लोगे अरे जब मैं बेचूंगा तभी खरीदोगे ना फिलहाल उसे बेचने का मेरा कोई इरादा नहीं तभी नसरुद्दीन बीच में उसकी बात काटते हुए बोला अबे चंदुलाल के बच्चे तेरा बेचने का इरादा भी होगा तो कैसे बेचेगा अरे जब मैं खाली करूंगा तभी तो बेचेगा ना तू क्या सोचता मैं उसे आसानी से खाली करने वाला हुँ? अगर लोगों का जीवन व्यवहार देखो किसी दिन जाग सकोगे और लोगों का जीवन व्यवहार देखोगे तो बड़े चकित होोगे लोग ऐसे ही मूर्छा में चल रहे हैं ऐसे ही बेहोशी में चल रहे हैं कुछ कह रहे हैं कुछ कर रहे हैं क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं साफ नहीं जो कहा है वो किस लिए कहा है स्पष्ट नहीं इसलिए क्षण भंगुर उनके वक्तव्य अभी कुछ कहते हैं क्षण भरबाद कुछ और कहने लगते हैं उनके वचनों का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है उनके प्रेम का क्या भरोसा करोगे उनके पास अभी आत्मा ही नहीं है सच पूछो तो मन की बस तरंगे ही तरंगे हैं ऊहा है अभी कोई थिर आत्मा नहीं है अभी कोई चेतना नहीं है चेतना तो केवल तभी उपलब्ध होती है जब तुम ध्यान से मन को शांत करते करते उस घड़ी पर आ जाओ जहां निस्तरंग हो सको फिर यही जीवन तुम्हें और ढंग का दिखाई पड़ेगा जो दिन गया सो जान दे मूर्ख अबहू चेत कहता पलटूदास है करीले हरी से हेत इस जगत में बहुत हेत बनाए तुमने बहुत दोस्तियां बनाई बहुत मित्र बनाए कौन काम आए इस जगत के सब नाते रिश्ते बस बातचीत के नाते रिश्ते सब शब्दों के जाल यहां की प्रीति झूठी यहां की मैत्री झूठी जो दिन गया सो जान दे लेकिन पलटू कहते हैं अब पीछे दिनों के लिए रोते हुए मत बैठना कि कितना गमा दिया कितनी जिंदगी बेकार चली गई जो दिन गया सो जान दे मूर्ख अबहू चेत अब भी चेत जाओ सुबह का भूला सांझ भी घर आ जाए तो भूला नहीं कहा था और अभी सांझ नहीं आई अभी चेत जाओ कहता पलुतुदास है करिले से, हरी से हेत। और चेतने का एक ही अर्थ होता है सबसे दोस्ती करके देख लिया परमात्मा से दोस्ती करके देख लो सबसे प्रीति लगाई और असफलता पाई प्रेम में बड़ी आशाएं संजोई और निराशाएं हाथ लगी चाहिए थी सफलता असफलता मिली अब एक प्रयोग और कर लो प्रभु के प्रेम का प्रयोग और कर लो क्योंकि जिन्होंने उस प्रयोग को किया है वो कभी नहीं हारे हार कर भी नहीं हारे हार कर भी जीते जीत कर भी जीते उस प्रेम में हार होती ही नहीं क्योंकि उस प्रेम में हार भी जीत बन जाती मुल्ला नसरुद्दीन का मित्र उससे कह रहा था बापरे बाप तुम्हारी पत्नी जैसी झगड़ालू स्त्री के साथ रहने से तो पागल खाने में रहना अच्छा है मुल्ला नसरुद्दीन बड़े दुखी स्वर में बोला काश मेरे लिए यह संभव होता मित्र ने कहा क्यों दिक्कत क्या है नसरुद्दीन ने कहा मेरी पहली दोनों पत्नियां पहले से वहां जो इस जगत के तुम्हारे संबंध सब विक्षिप्तता में परिणत हो जाते अकेले भी नहीं रह सकते क्योंकि अकेले रहने के लिए ध्यान चाहिए और साथ भी नहीं रह सकते क्योंकि साथ रहने के लिए भी ध्यान चाहिए जो अपने ही साथ नहीं रह सकता वो दूसरे के साथ क्या खाक रह सकेगा जो अपने अकेलेपन में आनंदित नहीं है वो किसी के साथ रहकर कैसे आनंदित होगा दो दुखी लोग साथ हो जाते हैं दुख कई गुना हो जाता है दो अंधेरे इकट्ठे हो जाएंगे तो अंधेरा और सघन हो जाता है दो अमावसों के मिलने से पूर्णिमा नहीं होती दो भूलों के मिलने से सत्य पैदा नहीं होता तुम अकेले दुखी हो जिससे तुमने मैत्री बनाई है प्रीति बनाई है वो अकेले में दुखी है, फिर तुम दोनों मिल गए अब तुम अपने दुख एक दूसरे पर फेंकने लगते हो दुगना ही नहीं होता दुख अनंत गुना हो जाता है गुणन फल हो जाता है पलटू नर्तन जात है सुंदर सुभग शरीर सेवा कीजिए साधुकी भज लीजिए रघुवीर और अगर परमात्मा से प्रेम करना हो तो कैसे करोगे कहां परमात्मा को खोजोगे कहीं दिखाई तो पड़ता नहीं काबा खाली कैलाश खाली काशी खाली मंदिर खाली मस्जिद खाली गिरजा गुरुद्वारा खाली कहां उसे खोजोगे उसे तो किसी साधु में ही खोजा जा सकता है किसी साधु में ही उसका प्रतिबिंब पकड़ा जा सकता है क्योंकि साधु दर्पण है उसमें तुम अपना चेहरा भी देख सकते हो और परमात्मा का चेहरा भी देख सकते हो और ये प्यारा नर्तन ये सुंदर देह ये सुंदर जीवन यू ही ना चला जाए पलटू नर्तन जात है ये जा रहा ये गया ये गया इसे जाने में देर ना लगेगी ये तो पानी की धार है यह बहता जा रहा है तुम किसी और भरोसे बैठे मत रहना यह प्रतिपल क्षीण हो रहा है जिस दिन से पैदा हुए हो उसी दिन से मर रहे हो पलटू नर्तन जातु है सुंदर सुभग शरीर ऐसा प्यारा मंदिर पाकर ऐसी प्यारी देह पाकर तुम कंकड़ पत्थर ही बीनते रहोगे फिर हीरे जवार कब खोचोगे तुम ठीकरे ही इकट्ठे करते रहोगे स्वयं को कब जानोगे तुम संसार की दौड़ में ही लगे रहोगे परमात्मा से पहचान नहीं करनी सच्चे सदगुरुओं ने कभी शरीर की निंदा नहीं की नहीं कर सकते हैं वे यह परमात्मा की बड़ी से बड़ी भेंट है तुम्हें और यह देह मनुष्य की देह तो परम भेंट है इस देह में सब कुछ है इस देह में वे सारे द्वार हैं जिनसे तुम परमात्मा तक पहुंच जाओ इस देह में वह ऊर्जा है जो तुम्हें पंख लगा दे आकाश में उड़ा दे इस देह में बड़े तिलिस्म छिपे इस देह का बड़ा जादू ऐसी देह किसी और पशु पक्षी के पास नहीं मनुष्य होकर और परमात्मा को न पाना ऐसा ही है जैसे मैंने सुना है कि एक बार एक हवाई जहाज को मजबूरी में घने जंगल में उतरना पड़ा उसका पेट्रोल खत्म हो गया था हवाई जहाज का पायलट और उसके सहयोगी जंगल में खोजने निकले कि कोई रास्ता मिले कहीं से पेट्रोल कहां जंगल में पेट्रोल बहुत खोज खासते खास मुश्किलों बामुश्किले राह मिली शहर तक जाने की वो शहर तो पहुंच गया लेकिन लौट के कभी उस हवाई जहाज को लेने आए नहीं लाना ज्यादा झंझट का काम था वो हवाई जहाज पड़ गया आदिवासियों के हाथ में आदिवासी हवाई जहाज को क्या समझे उन्होंने सब तरफ से जांच पड़ताल की उन्होंने कहा कि हो न हो ये नए ढंग की बैलगाड़ी सो उसमें दो बैल जोड़ दिए और बैलगाड़ी की तरह हवाई जहाज को चला के वो बड़े प्रसन्न थे उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था फिर किसी ने जो शहर होकर आया था उसने ये सब देखा उसने हवाई जहाज तो नहीं देखा था लेकिन उसने ट्रक और बस इत्यादि देखी थी उसने कहा कि अरे पागलो ये बैलगाड़ी नहीं ये बस मैं जाऊंगा शहर से पेट्रोल लाके तुम्हें बताऊंगा कि ये बस इसमें बैल जोड़ने की जरूरत नहीं वो शहर गया पेट्रोल लाया बैल हटा दिए गए हवाई जहाज का उपयोग एक बस की तरह होने लगा और आदिवासी थे उसमें ढोते भी क्या कभी घास कभी लकड़ी फिर कभी कोई यात्री शहर से जंगल में आया कोई शिकारी उसने यह देखा उन्होंने पागलो यह क्या कर रही है हवाई जहाज यह आकाश में उड़ सकता है उसने उन्हें उसे आकाश में उड़ा के दिखाया जैसी ये कहानी करीब करीब ऐसी हमारी अवस्था है जो देह परमात्मा से मिलने का सेतु बन सकती है उसे हम बैलगाड़ी की तरह उपयोग कर रहे हैं कोई धन कोई पद कोई प्रतिष्ठा कोणिया बटोरने में लगा रहे हैं जिससे मालिकों का मालिक पाया जा सकता है उससे हम गुलामों की सेवा कर रहे हैं भिखारी बने जबकि सारा साम्राज्य हमारा हो सकता है पलटू नर्तन जात है सुंदर सुभग शरीर इतना प्यारा इतना सुंदर इतना सुभग इतनी क्षमताओं वाला शरीर पाकर भी तुम ऐसे ही बीत जाओगे व्यतीत हो जाओगे खाली के खाली सेवा कीजिए साधकी भज लीजे रघुवीर पलटू कहते हैं साधु की सेवा में लग जाओ किसी सदगुरु को तलाश लो क्योंकि परमात्मा को पाने का और कोई उपाय नहीं हो सकता परमात्मा को भज भी सकोगे तुम तभी जब साधु का रंग तुम पर चढ़ जाए सेवा कीजिए साधकी सेवा शब्द समझने जैसा है इसके अर्थ आधुनिक जगत में बिल्कुल बदल गए इसलिए और भी समझने जैसा है ईसाइयत ने सेवा का जो अर्थ लिया उससे पूरब की परंपरा में सेवा का जो अर्थ था वो बिल्कुल विकृत हो गया ईसाइयत का सेवा से अर्थ है किसी कोढ़ी के पैर दबाओ किसी बीमार को दबा पिलाओ यह अर्थ बुरा नहीं किसी बीमार की सेवा करो किसी दुखी पीड़ित को सहायता पहुंचाओ यह अर्थ सुंदर है मगर यह पूर्वी अर्थ नहीं पूर्वी अर्थ तो बिल्कुल उल्टा था लंगड़े लूले अंधे कोड़ी की सेवा ऐसा उसका अर्थ नहीं था उसका अर्थ था जिसने परमात्मा को पा लिया हो उसकी सेवा करो जिसको आंख मिल गई हो भीतर की उसकी सेवा करो जिसके पंख खुल गए हो भीतर के उसकी सेवा करो जिसके भीतर का दिया जल गया हो उसकी सेवा करो क्योंकि सेवा में उसके साथ उठोगे बैठोगे उसके रस में डूबोगे सेवा करते करते उसके दर्पण में तुम्हें अपना चेहरा दिखाई पड़ेगा सेवा करते करते किन्हीं घड़ियों में किन्ही मौन घड़ियों में उसके दर्पण में तुम्हें परमात्मा की परछाई दिखाई पड़ेगी सेवा करते करते शायद उसके पैर दापते दापते एक दिन अचानक तुम्हें लगे कि तुम किसी मनुष्य के पैर नहीं दाप रहे परमात्मा के पैर दाब रहे हो ये अभूतपूर्व घटना घटती रही सदगुरु की सेवा से बहुत लोगों ने पाया है और ध्यान रखना ईसाइत के अर्थ को मैं गलत नहीं कहता वो ठीक काम चलाऊ अच्छा है सांसारिक है लेकिन वो अर्थ पूर्वी सेवा का अर्थ आध्यात्मिक है पूर्वी सेवा ध्यान का एक ढंग है प्रार्थना उपासना की एक प्रक्रिया है सेवा तो बहाना है गुरु को पैर दबाने की जरूरत है ऐसा नहीं शिष्य को दबाने की जरूरत है ऐसा बीमार को तो जरूरत है कि को उसके कोई पैर दबाए वो बीमार की जरूरत है गुरु के पैर दबाए जाएं ये कोई जरूरत नहीं है उसकी लेकिन ये शिष्य की जरूरत है कि उन परन पावन चरणों का स्पर्श हो तो हम गुरु के चरणों को चरण कमल कहते रहे उन कमल जैसे चरणों का स्पर्श हो उन चरणों की गंध समा जाए गुरु को जरूरत नहीं है इस बात की लेकिन शिष्य को जरूरत है इस भेद को समझ लेना शिष्य सेवा कर रहा है अपने आनंद अपने ध्यान अपने प्रेम के आविर्भाव के लिए गुरु तो उसके लिए मंदिर है सेवा प्रार्थना है और गुरु उसके लिए परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप है साकार रूप है अवतरण है परमात्मा का परमात्मा से सीधी पहचान मुश्किल क्योंकि वह अदृश्य गुरु परमात्मा का दृश्य रूप है जैसे परमात्मा तुम्हारे जगत में तुम समस्या को इस रूप में प्रकट हुआ है गुरु तुम्हारी भाषा में परमात्मा का अनुवाद है रूपांतरण भाषांतर और एक बार गुरु समझ में आ जाए तो परमात्मा को समझने में कठिनाई न रह जाएगी और गुरु के प्रवचन मात्र से तुम ना समझ सकोगे समर्पण चाहिए गुरु बोले तुम सुनो इसका उपयोग है मगर गुरु की सन्निधि में बैठो इसका महत्व उपयोग है शायद बोलना और सुनना भी उसकी सन्निधि में होने के लिए एक निमित्त मात्र है इस बहाने उसके पास बैठते हो इस बहाने उसकी श्वास तुम्हारी श्वास में सम्मिलित होती इस बहाने उसकी गंध से तुम आंदोलित होते हो इस बहाने उसकी वीणा के कुछ स्वर तुम्हारे हृदय तंत्री को छेड़ते हैं यह सिर्फ एक बहाना है सेवा कीजिए साधु की भज लीजिए रघुवीर बड़ी अद्भुत बात कही कि साधु की सेवा कर ली कि रघुबीर का भजन हो गया दोहराते रहो राम राम राम राम कुछ भी ना होगा जहां कहीं राम थोड़ा सा प्रकट हो रहा हो जिससे तुम्हारी आंखें पहचान सके और तुम्हारे कान समझ सके और तुम्हारा हृदय जिसका स्पर्श से आंदोलित हो सके बस वहां झुको सेवा कीजिए सादगी भज लीजे रघुवीर यही भजन सेवा भजन लेकिन लोगों ने भजन के सस्ते रास्ते निकाल लिए माला लेके बैठ जाते हैं घड़ी भर को माला फेर ली जल्दी जल्दी फेरते क्योंकि दुकान जाना है दफ्तर जाना है राम राम जपते हैं जल्दी जल्दी जपते सोचते हैं इस तरह जल्दबाजी में राम राम जप के और माला फेर के परमात्मा को धोखा दे लेंगे लोग औरों को धोखा देते देते इतने अभ्यस्त हो गए कि परमात्मा तक को धोखा देने की सोचते एक दिन जब रात मुल्ला नसरुद्दीन के मित्र चंदुलाल मुल्ला के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मच्छरदानी तो पलंग पे लगी है और मुल्ला अपने आराम से पलंग के नीचे जमीन पर लेटा हुआ है वह तो अबाक रह गया बोला मुल्ला यह क्या हो रहा है तुम नीचे हो मच्छरदानी ऊपर पलंग पर आखिर माजरा क्या है मुल्ला न सुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया चंदूलाल चंदुलाल शायद तुम नहीं समझे देखो मैंने मच्छरों को धोखा देने का क्या जोरदार तरीका ढूंढाला मच्छर मच्छरदानी देखकर समझ रहे हैं कि मैं ऊपर सो रहा हूं और मैं यहां मजे में नीचे लेटा हूं कहो कैसी रही आदमियों को धोखा देते देते तुम तो मच्छरों को धोखा देने लगोगे परमात्मा की तो क्या विसात? तुम्हारे पूजा पाठ तुम्हारी उपासनाएं सब धोखे सच्ची पूजा तो शिष्य और गुरु के बीच घटती जिन्होंने भी कभी पाया है शिष्य और गुरु के बीच वह अभूतपूर्व घटता है गुरु तो शून्य है जब शिष्य भी शून्य हो जाता है इन दो शून्यों के बीच पूर्ण का अनुभव होता है गुरु तो शून्य होकर पूर्ण हुआ गुरु के पास बैठ बैठ के तुम भी शून्य होने का पाठ सीख लोगे सेवा शून्य होने का पाठ सेवा का अर्थ झुकना होगा सेवा का अर्थ है स्वेच्छा से दास बन जाना सेवा का अर्थ है स्वेच्छा से समर्पण कर देना कह देना कि मैं नहीं हूं तू ही है और समग्र भाव से अगर कह पाओ तो उसी क्षण तुम इस लोक से दूसरे लोक में प्रवेश कर जाते हो उसी क्षण तुम्हें परमात्मा का पहला प्रमाण मिलता है नहीं तर्क प्रमाण दे सकते मगर सेवा प्रमाण दे सकती पलटू ऐसी प्रीत करूं ज्यो मजीठ को रंग टूक टूक कपड़ा ओढ़े रंग न छोड़े संग पलटू कहते हैं गुरु मिल जाए कोई बुद्ध पुरुष मिल जाए तो ऐसी प्रीत करना जैसे मजीठ का रंग होता है कि जिस कपड़े को रंग दो कपड़ा चाहे फट जाए मगर रंग नहीं छूटता पलटू ऐसी प्रीत करूं जो मजीठ को रंग टूक टूक कपड़ा ओडे रंग न छोड़े संग चाहे शिष्य जिए चाहे मरे चाहे खंड खंड हो जाए तो भी प्रीति नहीं छोड़ता गुरु गर्दन काट दे तो भी प्रीति नहीं छोड़ता गुरु हजार परीक्षाएं ले तो भी प्रीति नहीं छोड़ता गुरु कठोरता से व्यवहार करे तो भी प्रीति नहीं छोड़ता टूक टूक कपड़ा ओडे रंग न छोड़े संग और गुरु को बहुत बार चोट करनी पड़ती जैसे मूर्तिकार को छेनी हथौड़ा लेकर अनगढ़ पत्थर पर चोट करनी पड़ती चिंगारियां छूटती हैं पत्थर के खंड खंड हो जाते लेकिन तभी उस पत्थर में कोई मूर्ति प्रकट होती तुम अनगढ़ पत्थर हो जब गुरु के चरणों में आते हो तो अनगढ़ पत्थर होते हो गुरु अगर करुणावान है तो चोट करेगा गुरु अगर गुरु है तो उठाएगा छेनी और हथोड़ा और तोड़ेगा तुम्हें बहुत जगह से इतनी चोटें तुम तभी सह पाओगे जब तुम पलटू की बात समझ लो पलटू ऐसी प्रीत करूं ज्यो मजीठ को रंग टूक टूक कपड़ा ओडे रंग न छोड़े संग कुछ भी गुरु करे तो भी प्रीति न छूटे तो जल्दी ही शीघ्र ही क्रांति घट जाती तुम उतनी ही देर लगवा दोगे जितना तुम अपने को बचाओगे उतनी ही देर लग जाएगी देर तुम्हारे कारण होती देर गुरु के कारण नहीं होती गुरु तो चाहता है अभी हो जाए तत्क्षण, मगर तुम बचते फिरते हो तुम अपने को बचाते फिरते हो तुम अपने को छिपाते फिरते हो तुम गुरु के सामने अपने को पूरी नग्नता में छोड़ते भी नहीं खोलते भी नहीं तुम अपनी बीमारियां अपने गुरु के सामने भी नहीं उगाड़ते उससे भी बचा के चलते हो समस्या कुछ होती है प्रश्न कुछ उठाते हो उलझन कुछ होती है। बातें तत्वज्ञान की करते हो वासना सताती है प्रश्न ब्रह्मचरी के संबंध में पूछते हो काम पीड़ित करता है राम है या नहीं इसके प्रमाण मांगते हो ऐसे देर हो जाती व्यर्थ देर हो जाती